पुराण रुद्र रुद्रसंता कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिष्य और सती के विविध विहारों का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा मुने एक दिन की बात है देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्त पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्तिभाव से अंजलि बांधे बोली सती ने कहा देव देव महादेव करुणा करुणासागर प्रभो दीनोद्धार परायण महायोगिन मुझ पर कृपा कीजिए आप परम पुरुष हैं सबके स्वामी हैं रजोगुण सत्गुण और तमोगुण से परे हैं निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामने और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई स्वामिन आप अपने भक्त वसलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं नाथ मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान इससे में बहुत संतुष्ट हुई हूं और अब मेरा मन उधर से हट गया है देवेश्वर हर अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं जो निरति से सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है नाथ जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे उसे आप बताइए मुझ पर कृपा कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं मुने इस प्रकार आज शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा तो योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा शिव बोले देवी दक्षनंदनी महेश्वरी सुनो मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है परमेश्वरी तुम विज्ञान को परम तत्व जानो विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है प्रिय वह विज्ञान दुर्लभ है इस स्त्रोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है साक्षात पर ब्रह्म है उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति जो भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करने वाली है वह मेरी कृपा से सुलभ होती है भक्ति नौ प्रकार की बताई गई है सती भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती देवी मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाती ही नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ इसमें संशय नहीं है भक्तों ज्ञाने न तत्कर्तु सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सती भक्ति विरोधि भक्ताधीन सदा हम वै तत्प्रभावात्व नेता जातिना देवी न संशय सती वह भक्ति दो प्रकार की है सगुणा और निर्गुणा जो वैधी, शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो भेद भेद वाली हो जाती है नैष्ठिकी भक्ति छह प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं इन विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के नौ अंग बताए हैं दक्ष नंदिनी मैं उन नौ अंगों का वर्णन करता हूँ तुम प्रेम से सुनो देवी श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा बंदन सख्य और आत्मसमर्पण ये विद्वानों ने भक्ति के नौ अंग मारे हैं श्रवण कीर्तनम तमरण सेवनम तथा तथा तथाचना देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यमत्मापण चेती नवांगानेबुधा शिवे भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं